महाभारत स्त्री पर्व नवमोध्याय धृतराष्ट्र का शोकातुर हो जाना और सूर्यजी का उन्हें पुनः शोक निवारण के लिए उपदेश जन्म जय उच ग्यासे धृतराष्ट्रो मही पति प्रसे तन्वे व्याख्यात जन्मेज ने पूछा विप्रसे भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धित्राष्ट्र ने क्या किया या मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करे तथा कौरवो राजा धर्मपुत्रो महामना कृप प्रभेत कित त्र इसी प्रकार कुरवंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तथा कृप आदि तीनों महारथियों ने क्या किया अस्वस्थाम कर्म शा पश्चान्यो वृत्तातम उत्तर ब्रोषि यदा संजय अश्वस्था का कर्म तो मैंने सुन लिया परस्पर जो साप दिए गए उनका हाल भी मालूम हो गया अब आगे का वृत्तांत बताइए जिसे संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया हो व समवाच हते दुर्योधने हते च दुर्योधनेतेजयो विगत प्रज्ञो धृतराष्ट्रमुप ने कहा राजन दुर्योधन तथा तो उसकी सारी सेनाओं के मारे जाने पर संजय दिव्य दृष्टि चली गई और वह की सभा में जय उगम्य दे नाना देशोभ्य नाना जनपदेश्वरा पितृलोकता राजन सर्वे तब सुन संजय बोला राजन नाना जनपदों के स्वामी विभिन्न देशों से आकर सबके सब आपके पुत्रों के साथ पितृलोक पथिक बन गए याच मारे सततम तव पुत्रेन भारत घातिता पृथ्वी सर्वा वैर शता भारत आपके पुत्र से सब लोगों ने सदा शांति के लिए याचना की तो भी उसने वैर का अंत करने की इच्छा से सारे भूमंडल का विनाश करा दिया च कार्या। महाराज अब आप क्रमशः अपने ताऊ चाचा पुत्र और पौत्रों का मृतक संबंधी कर्म करवाइये वै सम्पावाचन तत्व वचनम घोरम संजय से महीपते गा सूरीव निश्चे पृथ्वी तले वै सम्पान कहते हैं संजय का या घोर वचन सुनकर दाजा प्राण की भांति हो पृथ्वी पर गिर पड़े तम शयानमुपागम्य पृथिव्यादर्म इधम वचनम अब्रवी पृथ्वीपते धृतराष्ट्र को पृथ्वी पर सोया देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर्जे उनके पास आए और इस प्रकार बोले उत्तिष्ठ राजे माशु भरतभ ऐसा वही सर्वसत्म लोकेश्वरा परा गति राजन, राजन उठिए क्यों सो रहे हैं भरत शोक न कीजिए लोकनाथ समस्त प्राणियों की यही अंतिम गति है अभावादी भूता मध्यान भारत अभाव तत्र सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त अव्यक्त थे बीच में में व्यक्त हुए और अंत मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त ही हो जाएंगे ऐसी दशा में उनके लिए शोक करने की क्या बात है ना सोचन मृत ना न शोचन मृत एवं लोके लोके एवं सांसिधि के लोके किमर्थम अर्थम अनुसोच शोक करने वाला मनुष्य न तो मरे हुए के साथ जाता है और न स्वयं ही मरता है जब लोक की यही स्वाभाविक स्थिति है तब आप किस लिए बारम्बार शोक कर रहे हैं अयोध्यमानियते युद्धमान जीवते कालम प्राप्य महाराज न कश अतिवर्तते महाराज जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता है और करने वाला भी जीवित बच जाता है काल को पाकर कोई ही उसका उल्लंघन नहीं कर सकता काल भूतारी न भूतानी सर्वाणी विविधान काम काल सभी विविध प्राणियों को खींचता है कुरुश्रेष्ठ काल के लिए न तो कोई प्रिय है और न कोई देश का पात्र ही यथा वायु तृणाग्राणी संवर्तमत तथा कालव समे भूतानि भरतर्षभ भर श्रेष्ठ जैसे वायु तिनको को सब ओर उड़ाती और गिराती रहती है उसी प्रकार सारे प्राणी काल के अधीन होकर आते जाते रहते हैं एक साथ प्रयाता त्र गिराम यल अप्रत्याग्र तिदेवता एक साथ आए हुए सभी प्राणियों को एक दिन वहीं जाना है जिसका काल आ गया वह पहले चला जाता है फिर उसके लिए व्यर्थ शोक क्यों शोक्यों यातान युद्धे राजोचते न शोच्या महात्मा सर्वते त्रिधुम ग जो लोग युद्ध में मारे गए हैं और जिनके लिए आप बारंबार शोक कर रहे हैं वे महामनस्वी वीर शोक करने के योग्य नहीं हैं वे सबके सब स्वर्ग लोक में चले गए न नज्ञे दक्षिणा त्याग करने वाले जिस तरह स्वर्ग में जाते हैं उस तरह दक्षिणा वाले यज्ञों तपस्याओं तथा विद्या से भी कोई नहीं जा सकता सर्वेद शूरा सर्वे सुचरित व्रता सर्वे चाखा छीणा वे सभी वीर वेदवेत्ता और अच्छी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे वे सब के सब शत्रुओं का सामना करते हुए मारे गए थे अतः उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है थरी रागने से उन श्रेष्ठ ने के शरीर रूपी रूपी में की आहुतियाँ दी थी और अपने शरीर में जिनका हवन किया गया था उन बाणों का आघात सहन किया था एवं राजवाच स्वर्गम पंथान युद्धा दिखित क्षत्रिय राजन मैं तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग बता रहा हूं इस जगत में क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर स्वर्ग साधक दूसरा कोई उपाय नहीं है क्षत्रिया से महात्मा शूरा समिति शोभना आशीषम परम प्राप्ता न सोचा सर्व एवसीम वे सभी महामनस्वी क्षत्रियवीर युद्ध में शोभा पाने वाले थे वे उत्तम भोगों से सम्पन्न पुण्यलोकों में जा पहुँचे हैं अतः उन सबको के लिए शोक नहीं करना चाहिए आत्मनात्मा नाद्य शोका सृष्टि आप स्वयं ही अपने मन को आश्वासन देकर शोक को त्याग दीजिए आज शोक से व्याकुल होकर आपको अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए महाभारती परि जल प्रदानिकवणी विदुर्वाक्य नौमोध्या इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में विदुर जी का भाग्य विषय नौवां अध्याय पूरा हुआ